कुन जड़े सन नाचे कूदे झूमे सन खेले कूदे दौड़े सन नाचे कूदे झूमे सन लल्लाला लल्लाला लल्लाला लल्लाला मिलजुल के हम काम करे तो हो जाए सब दंग सीआईईटी e प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग, उमंग, उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम मोहम्मद इकबाल अच्छा बच्चों तो शुरू करें जी मास्टर जी अच्छा तो आओ 1 2 3 4 जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा बहुत अच्छे हिन्दोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा बहुत अच्छे हिन्दोस्तां अरे अमित बेटा इतने गुमसुम का खड़े हो हां लगता है कुछ सोच रहे हैं मास्टर जी <laughs> अरे अमित क्या सोच रहे हो तुम कुछ नहीं बस मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है यही सोच रहा हूं कि ये गीत किसने लिखा होगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ये बात है चलो भाई अभी बता देते हैं आओ बच्चों सब बैठ जाओ जी <laughs> बाप मास्टर जी बताएंगे <laughs> हां तो बच्चों ये गीत लिखा है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद इकबाल हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मशहूर शायर उन्होंने अनेक गीत और कविताएं लिखी अच्छा यह शेर तो तुमने सुना होगा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है मास्टर जी इसका क्या मतलब बेटे इसका मतलब है कि उन्होंने इस पे ऐसे व्यक्ति की कल्पना की है जो सिर्फ कर्म में विश्वास करता हो भाग्य पर नहीं यानि हमारा आत्मबल इतना उंचा हो कि ईश्वर भी हमसे हमारी मर्जी पूछने को विवश्ष हो जाए वा ये बात तो बिल्कुल सही है पर बत वो सबसे उंचा हम साया समा का पर बत संतरी हमारा वो पास बाह हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ती हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है Is ki hazar o nadiaan Gudi me khellati hai Is ki hazar o nadiaan Gulshan hai jis ke dam se Gulshan hai jis ke dam se Trashke jina Humara humara Sare jahansi accha Baut accha bieta Do जानते हो बच्चों इकबाल अपने मास्टर जी का बहुत सम्मान करते थे एक बार की बात है मॉर्निंग सर वेलकम वेलकम आइए इकबाल साहब मुबारक हो आपको साल का उपाधि दिया जा रहा है गवर्नर साहब उस उपाधि के बारे में मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं ओखिए क्या कहना है थर मैं यह उपाधि तभी ले सकता हूं जब मेरे उस्ताद को भी सम्मानित किया जाए उस्ताद को बट उन्होंने तो कोई किताब नहीं लिखा है सर उनको किताबें लिखने की क्या जरूरत है उनकी जिंदा किताब तो मैं हूं आई सी आई सी वल हामिश के बारे में सोचेगा थैंक यू थैंक यू सर जानते हो उन्होंने सर की उपाधि तभी स्वीकार की जब उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का सम्मान पहले दे दिया गया वाह लेकिन इकबाल की हिम्मत कभी अपने उस्ताद के सामने शेर कहने की नहीं भी बच्चों सिर्फ एक बार को छोड़ कर वो वो हुआ यूं कि इकबाल मियां जी वहां जरा बाजार चलना है और सुनो ये एहसान मियां भी हमारे साथ चलेंगे ये छोटू और मोटू ब चल पाएगा तब ना ये तो अरे क्या फिर हांफने लगा इकबाल जरा इसे उठा लो और मेरे पीछे पीछे आ जी मारेगा अब तो अब तो इसे उठाकर चलना पड़ेगा इकबाल इकबाल तेज चलु ना देखते नहीं उस्ताद कितने आगे निकल गए अरे चुप रहो तू पता नहीं क्या खा खाकर इतना फूल गया है अरे बहुत हो गया उतरो उतरो बैठिए लग रहा है एहसान ने थका दिया क्यों इकबाल इसकी बर्दाश्त भी दुश्वारी है तेरा ऐसा भी बहुत भारी है तो बच्चों बस यही एक पंक्ति वो अपने उस्ताद से कह सके और उनकी हाजिर जवाबी को उनके उस्ताद ने खूब सराहा सच वो बहुत तेज दिमाग के थे मास्टर जी हम बच्चों जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब इकबाल ने अपनी शायरी और गीतों के माध्यम से आजादी की लड़ाई में जोश पैदा किया था और ये ये सारे जहां से अच्छा गीत उन्होंने तभी लिखा होगा हां ये गीत उन्होंने 1904 में लिखा इसे तरानाए हिंदी भी कहते हैं अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदे है हम, हिंदे है हम, हिंदे है हम, वतन है हिंदो सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुल-बुले हैं इसकी ये वर्षता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जो उनका लेखन राष्ट्र प्रेम भाईचारे मानव कल्याण और हमारे सुंदर भविष्य की कल्पना से प्रेरित था मैं सोचती हूं मास्टर जी कि मैं भी उनके जैसी ही बनूं खूब पढूं खूब लिखूं बिल्कुल बहुत बहुत <laughs> <laughs> मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी हम हिंदी हम हिंदी हम वतन है हिन्दोस्ता हमारा हमारा सितार हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल हैं इसकी ये बुलसितार हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख विजय शर्मा कलाकार वीएम बडोला मोहम्मद अयूब जैमिनी कुमार सुरेश शास्त्री और आशीष बख्शी संगीतकार खरभजन सिंह गायन स्वर नेहा शर्मा और अनुभव सुमन ध्वनिंकन दीपक पांडे प्रस्तुति सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा Thank you. <coughs>